उपस्थित ओ... तारीभद्र पुरुषो उपस्थित मुनिवृंद पूजा योगमात्र शक्ति आचार्य महानुभाव प्रिय प्राणायाम के संबंध में जैसा कि श्री दयान जी महाराज महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को ध्यान में रखते हुए वो उन्हीं प्राणायामों को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं जिन्हें पतंजलि ने अपने शास्त्र में स्थान दिया है लेकिन फिर भी हटयोग के अंदर और भी हटयोग से जुड़ी हुई पुस्तकें ऐसी बहुत सारी छपती हैं प्रकाशित होती रहती हैं में तरह तरह के प्राणायाम दिए रहते हैं और उनके फिर प्राणायामों के अनेक तरह के नाम रख लिए शक्ति वर्धक प्राणायाम क्षुधावर्धक प्राणायाम सूर और जल प्लावनी प्राणायाम बहुत तरह के प्राणायामों के नामकरण कर दिए गए और ये प्राणायाम कि जो अभ्यास करने वाले हैं तरह तरह की प्राणायामों का संबंध उन रोगों के साथ में जोड़ते हैं जैसे किस व्यक्ति को क्या रोग है तो उसके साथ में कौन सा प्राणायाम करना ठीक रहेगा जैसे वात रोग से कोई पीड़ित है जिसकी वायु प्रकृति है वो अगर कपालभा करेगा तो उसका उल्टा परिणाम आएगा उसको कोई लाभ नहीं होगा बल्कि पेट और खराब हो जाएगा तो किस रूप में कौन सी क्रिया करनी है फिर उस उस का, उस उस क्रिया का प्राणायाम के साथ उसका नामकरण कर दिया है। इसी तरह आसनों के संबंध में भी है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुस्तक में पढ़कर के और तरह तरह के प्राणायामों के बारे में जब प्रशंसा सुनी जाती है प्रशंसा के रूप में उसको अर्थवाद कह सकते हैं। बहुत अधिक प्रशंसा जब करते हैं तो स्वाभाविक है कि उस प्राणायाम को करने की मनुष्य की इच्छा करती है कि मैं प्राणायाम करूं तो मैं भी स्वस्थ हो जाऊं और ये मनुष्यवाद का स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति अपने को रोगी नहीं कहलाना चाहता ना रोगी दिखना चाहता है ना रोगी होना चाहता है तो इसलिए जब हम इस तरह की पुस्तकों पढ़ते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मैं भी ऐसा बनू मैं भी ऐसा दिखू मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे और ये जीवात्मा की स्वाभाविक इच्छा है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैं दीन हीन या किसी के ऊपर निर्भर रह करके एक दुख भरा जीवन बिताऊं कोई नहीं चाहता तो स्वामी जी कहते हैं कि, कि इनमें से कुछ अज्ञानी लोग ऐसे होते हैं कि प्राणायाम के संबंध में उन क्रियाओं के संबंध में पूरी जानकारी नहीं रखते गलत समय पे करते हैं गलत विधि से करते हैं और गलत आहार विहार को साथ में रखते हुए करते हैं जैसे विदेशों में आप सुनते ही हैं, भावातीत ध्यान की बहुत चर्चा होती है विपक्षना की चर्चा काफी करते हैं तो भावातीत ध्यान में वो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी करिए आप कुछ भी खाइए कुछ भी पीजिए आप कुछ भी विचार कीजिए लेकिन बस कुछ समय के लिए आप हमारे ध्यान केंद्र में आ जाइये और आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी आपका तनाव दूर होगा आप प्रसन्न होंगे बहुत तरह के इस तरह के उन्हें वो तो आकर्षण देते हैं तो ठीक है कुछ समय के लिए वो बाबाती ध्यान में जा सकते हैं लेकिन इससे जो मन की पवित्रता या आत्मा की जो जिससे आत्मा और अंत का जो स्वच्छ होना जिन बिंदुओं से होता जिन विचारों से होता वो विचार तो उनसे चूट जाते हैं इसका मतलब वैविचारी पुरुष भी भावती ध्यान कर सकता है झूठ बोलने वाला भी भागवती ध्यान कर सकता है चोरी चकारी करने वाला मिलावट करने वाला भी ध्यान कर सकता है क्योंकि वहां को ये बांधी नहीं गई कि ये करोगे तो लाभ होगा तो इस तरह के बहुत सारे ध्यान हमारे भारत में ही नहीं विदेशों में भी चल रहे हैं और लोग करते हैं मांसाहारी भी करते हैं शाकाहारी भी करते हैं व्यवचारी भी करते हैं सब तरह के करते हैं सब तरह के लोग करते हैं लेकिन महत्व पतंजलि कहते हैं कि इन प्राणायामों को करने से तात्कालिक किसी को कुछ शांति मिल सकती लेकिन शांति का जो मूल कारण है शांति का जो मूल स्रोत है अगर उस स्रोत को छोड़ करके हम शांति की खोज करते हैं और शाखा शाखा पर घूमते हैं तो कहते हैं कि वो मूल शांति हमें प्राप्त होने वाली नहीं है जो गाय को फाड़ करके सांप को उधेड़ करके और कछुए को निर्दयता से मार करके गर् गाय अभी जन्मी है और बच्चिया दी तो बच्चियों को तुरंत मार डालते हैं खाल निकाल लेते हैं गाय को बुरी तरह से मारते हैं और फिर कहते हैं साहब हमारे ध्यान में आ जाओ और उनको क्या सफलता मिलेगी उनके अंदर जब हिंसा कितने भाव भरे हुए हैं इतने क्रूर है वो वो क्या करेंगे वो ध्यान में कैसी शांति प्राप्त करेंगे तो इसलिए महर्षि पतंजलि को छोड़कर के कहीं भी व्यक्ति को पूरी तरह से पवित्रता शांति आनंद नहीं मिल सकता है मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह के प्राणायाम जो लोग करते हैं उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती जैसे उनके उदाहरण उनके जीवन में ऐसा आता देखने में कि किसी व्यक्ति की प्राणायाम क्रिया बिगड़ गई तो ऋषि ने उनको ठीक किया ऋषि ने प्राणायाम की कोई ऐसी विधि बताई जिसके कारण से वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया अब आगे चल के स्वामी जी कहते हैं कि ये जो रेचक कुंभक और पूरक ये जो चलता है तो कहते हैं ये क्या है स्वामी कहते हैं कि यथार्थ स्वरूप कुंभक का यह है कि वायु बाहर की बाहर रोक रखना बाहर निकालने में विशेष उपाय करने से रेचक होता जैसे इसको हम बाह्य कुंभक कह सकते हैं बाह्य कुंभक क्या होता है कि जैसे हम दो चार बार सामान्य श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास लेने के बाद श्वास अंदर भर के और रोकते नहीं सीधा बाहर निकाल लेते हैं जैसे किसी को उल्टी हो जाती बमन हो जाती तो एकदम तेजी से बमन करता है व्यक्ति बमन करना चाहता है, भागता है कि जल बमन भागता है तो तेजी से हम उसको करें तो इसी तरह तेजी से वो श्वास को बाहर के फिर वो बाहर रोक देते हैं। तो जब वो बाहर निकाल रहे हैं तब तो है वो रेचक और जब बाहर निकाल के बाहर ही रोक देते हैं, स्थिर कर देते वो है बाह्य कुंभक उसको कुंभक कह देते तो ये बाह्य प्राणायाम की एक विधि है जो स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में दी है सत्ता में भी पढ़ सकते हैं और ऋग्वेदादी भाजभूंका में उनके पत्र व्यवहार में कहीं मिल सकती है और यहां तो दी हुई है तो इस तरह से ये स्वामी जी कहते हैं एक तो बाह्य प्राणायाम दूसरा वो प्राणायाम होता है कि बाह्य कुंभक प्राणायाम करने के बाद दो या तीन जितनी जिसकी सामर्थ उसको करने के पश्चात अब वो आभ्यंतर प्राणायाम करने का अपना मन बनाए और दो चार बार सामान्य श्वास लेकर के और फिर बाहर का सांस अंदर ले जाए तो उसको कहते हैं पूरक लेकिन जब वो अंदर रोक देता है तो उसको कहते हैं अभी कुंभक अब वो जितनी देर रोक सकता है छाती में श्वास भर करके जितनी देर रोक सकता है वो रोके लेकिन जिनको हृदय रोग है हाई ब्लड प्रेशर है उच्च रक्तचाप है वो इस प्राणायाम को अगर करते हैं तो उनका रोग बढ़ सकता है हृदय फट सकता है उनकी कोई हानि हो सकती है तो ये अभ्यंतर कुंभ इसी तरह स्तंभ वृत्ति में जहां जैसा है वैसा ही रोक दीजिए उसमें ना सांस बाहर लेना है ना श्वास अंदर लेना है ना बाहर रोकना है ना अंदर रोकना है बस जैसी स्थिति है वही का वही रोक देना तो ये, ये हो गया स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और चौथा बताया विषयांतरा क्षेत्री बाह विषयांतरा क्षेत्री यानी जब हम प्राण को बाहर निकाल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि प्राण लेने के लिए श्वास लेने के लिए हम प्रयास करेंगे हम उसको अंदर लेना चाहेंगे लेकिन नहीं जब अंदर लेने की इच्छा हो तो अंदर से श्वास को बाहर के श्वास को धक्का दे दे करके उसको बाहर ही निकाले बार बार बाहर निकाले तो ये, ये और फिर जब हम बाहे प्राणायाम करते हैं बाहर विषयांतर छिपी यानी जब अंदर से बाहर लेने की इच्छा होती है तब तो यह कि हम धक्का दे दे करके बाहर निकाले और जब बाहर से अंदर जब अंदर से बाहर लेने की इच्छा होती है अंदर से बाहर तो उसको भीतर धक्का दे दे करके उसको भीतर ही स्थिर करें और जब ज्यादा घबराहट हो तो उसको उसको एक लंबे श्वास के साथ पूरा बाहर निकाल दें तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो प्राणायाम है भीतर के भीतर प्राणों को रखने से पूरक होता है ये प्राणायाम का विधान है पूरक का मतलब कुंभक होता है रखने से मतलब भरते हुए जब हम रोकते हैं तो कुंभक ये प्राणायाम का विधान है स्वामी जी यानी रेचक को, पूरक को कुंभक को गलत नहीं बताते वो कहते हैं रेचक पूरक कुंभक है और ये एक नाम है भाई रेचक कर रहे हैं कुंभक कर रहे हैं उसमें फिर भेद कर दिए कि आभ्यंतर ये बाय तो स्वामी जी भी इसको स्वीकार करते हैं आगे कहते हैं अब हटयोग का विधान वर्णन किया जाता है हट का मतलब ही होता है जो हट करके किया जाए जबरदस्ती किया जाए नहीं करें जबरदस्ती किया जाए वो हट हो गया जैसे कोई व्यक्ति किसी की बात जल्दी से स्वीकार नहीं करता तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत हट है सुनता ही नहीं है किसी बस अपनी कहेगा और सच बात को भी इसकी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही तो तो ये हटियोग जो है जो हटकर के किया जाए जबरदस्ती किया जाए बलात् किया जाए इसलिए इसका नाम हटियोग पड़ा है कहते हैं हटियोग का विधान वर्ण किया जाता है हटियोग में बस्ती उसे कहते हैं कि कि गुदा के रास्ते से पानी चढ़ाकर सफाई करना आप आश्चर्य करेंगे जिसको आजकल की भाषा में हम अनीमा कहते हैं विदेशों में आपको उनके शौचालयों में या उनके स्नानगर आदि में जगह जगह आपको अनीमा मिल जाएंगे क्योंकि वो इस क्रिया को करते हैं उल्टा सीधा खाते रहते हैं पेट साफ होता नहीं तो फिर वो इस क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं प्राकृतिक चिकित्सा वाले एनिमा को सब रोगों का चिकित्सक मानते हैं वो कहते हैं कि कोई भी रोग हो जाए जुकाम हो जाए खांसी सर्दी कोई कुछ भी हो सबसे पहले पेट की सफाई जरूरी है और वो पेट की सफाई इस रीति से हो सकती हो जाती है बड़ी आत में वो पानी चढ़ता है और फिर वो निकल जाता है लेकिन पहले योगी लोग क्या करते थे नदी में जाकर के इस क्रिया करते थे अब सब तो योगी हो नहीं सकते सभी इस तरह कर भी नहीं सकते सबका अभ्यास भी नहीं होता तो फिर विद्वानों ने एक ये क्रिया निकाली है जो सबके लिए सहज सुलभ है तो ये जो क्रिया है तेल से भी की जाती है पानी से भी की जाती कई तरह से इसको करते हैं। और आगे कहते हैं कि टकटकी तक, तक, लगाकर इस तरह देखे की पलकना झपके उसे तराटक कहते हैं त्राटक जैसे जलती हुई मोमबत्ती है या कोई दीवार में कोई बिंदु है उसको हम दस मिनट तक पांच मिनट तक देखते हैं पलक नहीं झपकाए अगर पलक झपक रही है तो इसका मतलब है कि अभी कमी है बिल्कुल आंसू आने लग जाए पलक ना झपकाए तो उसको त्राटक बोलते हैं और आगे क्या कहते हैं तो त्राटक से भी इसके करने वाले कहते हैं त्राटक से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है बढ़ती होगी जरूर क्योंकि हमने तो अभी किया नहीं लेकिन जिन लोगों ने किया होगा वो जरूर इससे लाभ उठाते होंगे या उठा रहे हैं हाँ आगे कहते हैं नाशिका में सूत्र डालकर मुख से निकालने को नेति कहते हैं तो सूत्र का मतलब आजकल प्राकृतिक चिक, चिकित्सालयों में ये चीजें मिल जाती है भी उनसे कह दो सूत्र लेना है क्या करना है नेति करनी है सूत्र नेति करनी है रबर नीति करनी है दुग्ध नीति करनी है और जल नेति तो प्रसिद्धि है जल नेति तो कोई भी कर सकता है सामान है लेकिन रबर रेती क्या है वो इतनी बड़ी नली आती है रबर की और इसको यूं ऐसे डालते हैं ऐसे करके और फिर यहां से निकलती फिर ऐसे ऐसे करके उसको साफ करते हैं मैंने कर रखी है अब तो कई सालों से नहीं कर रहा हूं तो उससे क्या होता है कि जिसकी नाश्का की हड्डी बढ़ जाती कई बार ऐसा बताते है कि उसमें लाभ पहुंचता है लेकिन वो सीखनी पड़ती है ऐसे एकदम डाल लो तो पता नहीं कहाँ से कहां पहुंच जाएगी तो ये कहते है कि नीति और रबर नीति दुग्ध नीति दूध से भी कर सकते हैं कई तरह से इसको कर सकते हैं और आगे कहते हैं कि धोती किसे कहते हैं यानी धोती मलमल -मल का चार अंगुल चौड़ा सोलह से लेकर अस्सी हाथ तक लंबा कपड़ा यानी मलमल का कपड़ा होना चाहिए सूती कपड़ा नहीं चलेगा मलमल -मल का ही चलेगा मुलायम होता है ना वो इसलिए और कहते हैं चार अंगुल चौड़ा तो चार अंगुल आप लगा ले इतना होता होगा मेरे ख्याल से इतना चार अंगुल चौड़ा और अस्सी क्या कह रहे हैं सोलह से लेकर अस्सी हाथ तक लंबा कपड़ा कम से कम सोलह हाथ तो हो और अस्सी हाथ अधिक से अधिक होना चाहिए आप गिन लो अस्सी हाथ कहा तक पहुंचेंगे आपके वो कर, जो करते होंगे उनसे पूछो तो कहते हैं मलमल -मल का चार अंगुल चौड़ा सोलह से लेकर अस्सी हाथ तक का लंबा कपड़ा मुख के रास्ते पेट में डालकर फिर बाहर निकालने को धोती कहते हैं यानी उस कपड़े को यूनी सीधा डाल देते मलमल -मल के कपड़े उसमें भी कुछ दूध वगैरह लगाते हैं दूध लगाते हैं शायद आप में से कईयों को पता होगा वैज जी बताएंगे दूध ही लगा देते से भी कर और किसे कर लेते हैं जल से अच्छा जल से तो मतलब उसको भिगोते हैं तो जिसके शरीर में कब है कब भरा हुआ है छाती में या जहां जहां भी कब का रहता है तो उनका कहना है कि ये जो कपड़ा है अगर आप इसको विधि पूर्वक अंदर लेते हैं तो वो कफ लिपटा हुआ कपड़ा फिर वापिस आएगा तो उसको धीरे पहले तो अंदर लेते हैं जैसे रोटी चबाते है न, हैं ना पानी पीते ऐसे अंदर चला जाता है धीरे और फिर उसको फिर धीरे धीरे उसको फिर बाहर निकालते हैं अब ये सब नहीं कर सकते वो हाथ में ना जा करके कहीं और चला गया तो टूट गया मान लो कपड़ा टूट गया <laughs> कोई और कारण बन जाए तो इसलिए जब कफ निकालने के लिए कफ निकालने के लिए डॉक्टरों ने आयुर्वेद वैद्यों ने होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां है तो उनसे ही कफ निकल रहा है तो हम ये कपड़ा डाल के कफ निकालने की झंझट क्यों ले लेकिन फिर भी लोग दिखाते हैं कि भाई इससे भी आपका कब बाहर निकल जाएगा लेकिन ये सब लोग नहीं कर सकते और और होता क्या है कि जहां इनके आश्रम होते हैं हटयोग के आश्रम वहां उनका यही काम रहता है वो सुबह से शाम तक इसी में लगे रहते हैं इसी में लगे रहते हैं दूसरे लोग आते रहते हैं, सिखाते रहते हैं और इसी को वो कहते हैं भाई यही है सब कुछ योग तो ठीक है इनमें से बहुत सारी क्रियाएं हमारे लिए लाभदायक हो सकती है निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं जैसे कपाल भाती है जिसको जिसको कब्ज रहती है जिसकी आते निष्क्रिय हैं वो अगर करता है तो उसको लाभ होगा जल्दी जल्दी श्वास भीतर लेते हैं छोड़ते हैं इसी तरह से जैसे जैसे अग्निसार क्रिया है तो बाहर श्वास छोड़ करके और फिर उसको बाहर रोक करके और पेट को आगे पीछे हिलाते रहते चालीस पचास बार उसको तो उससे आतों की मालिश और सक्रियता बढ़ जाती है तो ये कर सकते हैं लेकिन ये इस तरह की उल्टी सीधी क्रिया नहीं करनी चाहिए जो जैसे अब अब कपड़ा लेके बैठे हैं और वो सब अंदर ले रहे हैं और फिर वो धीरे धीरे बाहर निकाल रहे है कुछ गलती हो गई तो फिर जीवन भर के लिए नुकसान था तो डॉक्टर भी कहेगा कि महाराज क्या कर रहे थे आप ये हमसे ले जाते गोली हम कब निकाल देते आपका सारा <laughs> एक दंड कैसे होती है वो भीतर घुसाते हैं अरे वो मायने तो सुना नहीं कोई आपने सुना <laughs> तो स्वामी जी कहते हैं बाजीगरी का खेल बाजीगरी का खेल इसीलिए है कि जब लोग इसी में अपने को व्यस्त रखते हैं जब लोग इन्हीं क्रियाओं में सु, सुनिए एक मिनट जब लोग इन्हीं क्रियाओं में अपने को व्यस्त रखते हैं ना और इन्हीं को मानते हैं कि बस शरीर ही सब कुछ है यद्यपि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम अस्ती इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन जब हम शरीर को ही स्वस्थ रखने के लिए अपना बहुत सारा समय इसमें हम लगा देते हैं ना कोई ध्यान है ना कोई अंतःकरण की पवित्रता है ना कोई उच्च चिंतन है हम इन्हीं क्रियाओं में सारा दिन लगा देते दिन और रात दिन में किया तो अब सोच रहे हैं अभी चार बजेंगे तो अब फिर से शुरू करना है फिर चार बजे सो जाएंगे फिर सुबह करें चार फिर बजेंगे तो फिर सुबह उठना है और उनकी शुरू से ये सब हो जाती क्रिया शुरू हो जाती है तो ऐसा ना करके जो जो क्रिया हमारे लिए लाभदायक है उन क्रियाओं को हम कर सकते हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है मैं नहीं कह रहा हूं कि उन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए जो क्रिया हमारे लिए लाभदायक सिद्धौती हमारे अनुभव में आती है उनको करना चाहिए लेकिन इन्हीं क्रियाओं में उलझे रहना और लोगों को तमाशा दिखाना ये स्वामी जी इस तरह का जो जो इस का जो विचार है वो ठीक नहीं मानते आगे कहता है इनसे कब निवृत्ति पाकर योग प्राप्त कर सकते होंगे अब योग क्या होता है चित्त वृत्ति निरोध योग अब योग तो चित्त की वृत्तियों पर रोक लग जाने का नाम योग है अब इसमें चित्त की वृत्ति तो कैसे रोकेगी चित्त की वृत्ति का मतलब है कि कुछ आसन आप चुन लीजिए और उन आसनों में से जो बढ़िया आसन है और उसमें जब हम एकाग्रचित होकर के ध्यान करते हैं या अपनी चित्त की वृत्तियों को देखते हैं उनका साक्षात करते हैं उनके प्रभाव अपने मन पर हम देखते हैं उनके मन पर जो परिणाम आ रहा है, उनको देख रहे हैं उन वृत्तियों पर हमारा अंकुश कैसे लगे जब हम इस तरह से विचार करते हैं तो वो वास्तव में योग है और उन वृत्तियों को हटाने के बाद जब हम सीधा ईश्वर से अपनी निकटता का अनुभव करते हैं वही उपासना बन जाती है वही हमारा आनंद का स्रोत बन जाता है तो कहते हैं ये तो नहीं करते वो चौबीसों घंटे इसी में लगे जैसे मैंने बताया था कि एक माता जी आई और वो रात में 12 बजे भी करवा रही थी कहने करवा तो नहीं रही थी पर कहे जरूर रही थी कि रात के 12 बजे भी करना चाहिए अब किसी ने किया भी होगा तो पता नहीं अब रात के 12 बजे करो सुबह करो दोपहर करो शाम को चार बजे करो ये प्राणायाम के लिए ही है क्या इतने करने के बाद उसके पास बचेगा क्या क्या ऊर्जा बचेगी सारी ऊर्जा उसने खर्च कर डाली तो कहते इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए आगे कहते हैं अब प्राणायाम का विचार किया जाता है प्राण अर्थात श्वास और आयाम अर्थात लंबाई तात्पर्य श्वास की लंबाई को प्राणायाम कहते हैं ये ठीक है कि जैसे प्राण क्या है एक श्वास का ही रूप है हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो इस श्वास का एक प्राणायाम का ही रूप है लेकिन गलत विधि से छोड़ना और लेना ये फिर उस प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आएगा और उस प्राणायाम की बात कर रहे हैं स्वामी जी जिस प्राणायाम से हमारे अंदर एकाग्रता हो मन का संयम हो मन और इंद्रियों पर हमारा वश्चित्व अच्छी तरह मजबूत हो जाना चाहिए तो प्राणायाम से फिर मन की स्थिरता और एकाग्रता जब साधक अपने अंदर अनुभव करता है तो फिर वो किसी भी कार्य में अपने मन को एकाग्र कर सकता है तो प्राणायाम का मतलब यह है कि उन प्राणायामों को करें जिससे कि हमारे मन की निरोगता बढ़े हमारा मन का स्वास्थ्य ठीक रहे और मन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे हमारे शरीर का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और इन चार प्राणायामों से और भी जो हमारे अनुकूल बैठते हैं इनसे हमारा मन भी निरोग बनता है और हमारा शरीर भी निरोग बनता है और जब हम आसन करते हैं तो आसन को भी हम यू समझे इसको सामान्य समझे चंचल व्यक्ति आसन भी नहीं कर सकता है जैसे आपको कह दिया जाए हमें कह दीजिए भाई आपको दस बार धीरे धीरे ऐसे करना है और कई लोग आप में से ऐसे ऐसे करना उनको धैर्य ही नहीं कि भाई धीरे धीरे करना है वो पता नहीं दस, दस की बजाय बीस बार कर देंगे भाई हमने तो दस बार कहा था तुमने तो बीस बार क्यों किया तो आप देखेंगे कि आसन हो या प्राणायाम हो उसकी हर क्रिया में हमारे धैर्य का विवेक का परीक्षण होता है हमारे अंदर कितना धैर्य है और आसन भी हमें संयम सिखाता है भाई इस हलासन में आपको कम से कम इतने मिनट तक पीछे रोकना है अब आपको ये ध्यान रखना है कि हलासन से कौन से अंग पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कौन सा अंग उससे पुष्ट हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ रहा है ये देख अब ये चंचल आदमी कैसे देखेगा वो तो फटाफट हल्की हा, तरह और फिर सीधा हो जाएगा आ सेकंड में वो बंदरों की तरह इधर उधर तो आसन जो विधि विधान से करते हैं निमित करते हैं उनका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है लेकिन साथ में मन पर संयम भी उनका दृढ़ होता है वो संयमी बनते हैं इंद्रिये बहुत चंचल है बाहे विषो की ओर एकदम दौड़ती है जैसे भूखा आदमी दौड़ता है ना भोजन की ओर आदमी को दो दिन से रोटी नहीं मिली हो और एकदम अचानक उसको सामने स्वादिष्ट भोजन आ जाए तो यूं छलांग मार करके जाएगा थाली के पास कि सबको पीछे छोड़ देगा और दो दिन की कमजोरी उसको उस समय दिखाई नहीं देगी उस समय सीधा उसको भोजन दिखेगा तो ऐसे ही ये इंद्रियां जो हैं ये विषय को ऐसे दौड़ती है भूखी इंद्रिया आहार को पाने के लिए और तो गलत आहार है सही आहार है आपके अनुकूल है प्रतिकूल है वो इस पर मन इतनी जल्दी विचार ही नहीं कर पा जैसे जैसे एक राजा अपने शत्रु पर टूट पड़ता है या जैसे गिद्ध मांस के टुकड़े पर टूट पड़ता है ऐसे ही असयमी व्यक्ति जल्दबाज व्यक्ति जो है वो इंद्रियों के आहारों की ओर तेजी से उसका भक्षण करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और परिणाम ये होता है कि वो संयम नहीं रख पाते कहते जी क्या करे जी आदत पड़ेगी आदत पड़ेगी जी आजी जब आता है समय तो रुका नहीं जाता ये कौन लोग ये वो लोग है जो अपने मन पर संयम करने का अभ्यास नहीं करते नहीं थोड़ा सा आदमी गंभीर हो थोड़ा सा व्यक्ति ईश्वर से जुड़े तो निश्चित रूप से संयम करना विवेक रखना किसका आहार कैसा आहार कितना लेना किस तरफ आंख को घुमाना कितनी तेजी से करना वो सारी विधियां उसको धीरे दिर धीरे साक्षात होने लग जाती तो आसन प्राणायाम जो है वो हमारे संयम में हमारे विवेक में मजबूती उत्पन्न करते तो इसलिए यहाँ स्वामी जी आसन प्राणायाम की निंदा नहीं कर रहे हैं बस वो ये कह रहे हैं कि चंचल व्यक्ति है और बिना सोचे समझे और कुछ भी खाने पीने वाले जब व्यक्ति इस तरह के आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उनसे उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता तो ये स्वामी जी की चर्चा थी अब शांत पाठ शांतिरंतर इम शांति प्र